विचार युवन शब्द का प्रथम आयुचन क्या बनेगा युवा औिका के सूत्र से सर्व उसका निषेध करने वाला कोई सूत्र नहीं सन पर भ संज्ञा के सूत्र से भ संज्ञा से क्या सूत्र प्राप्त है अल्लोपन प्राप्त है ना और कुछ प्रातः है और तो अन्य कोई सूत्र प्राप्त नहीं सै महनामत प्राप्त है हाँ संप्रसारण करेगा इसमें एक यण है व एक यण है या। अभी यसारण करेगा तो स्थान में प्रयुज्यम ई के संप्रसारण है वह के स्थान ऊ होगा यह के होगा दो है तो इसके लिए सूत्र है न संप्रसारण संप्रणम संप्रसारण पर में हो तो पूर्व का संप्रसारण नहीं होगा संत पूर्व से संप्रसारण न सूर्व यण का संप्रसारण नहीं होगा पर में संप्रसारण हो तो अभी यौ कितने हैं पहला य कौन है यह को संप्रसारण करना जाएंगे ये होगा क्यों निशेद करेगा क्या, क्या निमित्त है परम सूत्र क्या कहता है संप्रसारण परत पर में संप्रसारण हो तो पूर्व का नहीं होगा पर में संप्रसारण है क्या कौन संप्रसारण है वो संप्रसारण पर में है क्या यू में जो ऊ संप्रसारण है युवा में यह क्या जो ऊ है वो सम्प्रसारण है या नहीं अब कौन संप्रसारण है वह वह सम्प्रसारण है वह सम्प्रसारण है वह सम्प्रसारण नहीं है वह सम्प्रसारण क्यों नहीं प्रयुज्य माने एक सम्प्रसारण है युव में ऊ है वो सम्प्रसारण है क्या एक ते कं यण के स्थान में इ के हो तो संप्रसारण होगा यण के स्थान में इ कै क्या युवन का उ जो है ईके है यण के स्थान में इ का कम्प्रसारण है तो यकार को संप्रसारण करने के लिए जब जाएंगे ये सूत्र निषेध करेगा यकार के संप्रसारण पहले हो जाएगा उसके बाद वकार का संप्रसारण करेंगे निषेध होगा हाँ पहले व को संप्रसारण करेंगे वह के स्थान ऊ कर दिया तो पूर्व यौन का संप्रसारण नहीं होगा हो हो हो हो हो निशेद हो जाएगा पहले जब यह का संप्रसारण करेंगे उसके आगे व का संप्रसारण हो जाएगा हो जाए यह का संप्रसारण हो जाएगा वह को भी संप्रसारण हो जाएगा हो जाएगा तो सूत्र क्या करेगा न है संप्रसारण सूत्र व्यर्थ हो जाएगा फिर सूत्र आरंभ सामर्थ्यार्थ यकार नेत यकार नेतम युवन में जो यकार उसके इतो य को ई संप्रसारण नहीं होगा संकार करेंगे पहले में य को संप्रसारण करेंगे बाद में व को करेंगे तो इस सूत्र निषेध करेगा नहीं करेगा तो फिर सूत्र व्यर्थ हो जाएगा अतय ज्ञापक अंत्यशयन पूर्वम संप्रसारणम ये ज्ञापक है न संप्रसारने संप्रसारणम सूत्र निषेध करेगा यदि पहले पूर्व को संप्रसारण करेंगे उसके बाद बार को बाद को संप्रसारण करेंगे तो कहीं भी ये सूत्र नहीं लगेगा व्यर्थ हो जाएगा ये ज्ञापक हो गया पहले अंत्य से यण पूर्व में संप्रसारण अंत में होने वाले बाद में होने वाले यण का संप्रसारण पहले होगा यहाँ दो है ये य और व अंत में कौन है उसके पहले संप्रसारण होगा वह को संप्रसारण करेंगे तो क्या होगा ऊ ऊ होने के बाद उसके बाद यव को संप्रसारण करने के जो जाएंगे तभी सूत्र निश्चित करेगा कौन सूत्र तो पर में संप्रसारण है क्या कौन है? तो यू है यू में जो ऊ है यू में जो ऊ वो संप्रशान है नहीं देखो आगे नहीं बोलो जितना हम पूछते इतना बताओ यू में जो ऊ है वो सम्प्रसारण है क्या तो पर में संप्रसारण है कौन है व के स्थान पर जो हुआ तो बाद में य को सम्प्रसारण होगा कौन ईस करेगा इसलिए व को सम्रसारण करो आगे व के आगे ऊ होने के बाद आगे अ है ऊ के आगे अ है इकोस से यौन हो जाएगा क्या सत्य तो लगेगा संप्रसारण अच्छा पूरा रुपये का आदेश हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या होगा ऊ तो यू है न पर व को हो गया उ मिल गया ऊ हो गया उसके पहले क्या है यू यू में ऊ है आगे ऊ है दोन में क्यों हो जाएगा क्या होगा तो यू दीर्घ हो जाएगा यून बन जाएगा प्रातिपति क्या बनेगा प्रकृति यून अगर अस यू न बनेगा क्या बनेगा यू न कहाँ के रूप में बना यू न में क्या बनेगा भ संज्ञा में सर्वत्र संप्रसारण हो जाएगा व को सम्प्रसारण होगा संप्रसारण आचार्य सवर्ण दीर्घ और पूर्व यकार को संप्रसारण हो? नहीं होगा निषेध हो जाएगा कि सत्य तो से न सम्रसारण संप्रसारण तो यू ना, गे में क्या बनेगा यू ने घसी घस गस में ओष में आम में सप्तमी में वजन में एक रूप बनेगा नंगी समय ये विभासांगी से नहीं लगेगा क्यों विभाषांगी से लगेगा तभी अन का अलोप हो तो यहाँ तो संप्रसारण होकर के संप्रसारण से हो गया अ नहीं रहा इसलिए क्या रूप बनेगा सत्य में कौचन में यो नहीं और बहुवचन में क्या बनेगा युवा यु यूब, बन के न का लोप हो जाएगा न लोप प्रातिपति का अंत से पद संज्ञा है सूत्र में क्या बनेगा ये व्याम भिसमे अतो भीष नहीं लगेगा क्यों किस से नुभ सर संज्ञा तुग विधि कृति इसे सुपिच सूत्र से आतो हो जाएगा हैं बहुवचन झलित सूत्र से तो होगा नहीं, नहीं होगा रूप युवा <laughs> सत्य भोजन क्या बनेगा हाँ कोई यू न सुखते क्या बनेगा ये वसु आगे शब्द है अरबन क्या शब्द है अरबन शब्द का तो अश्व घोड़ा है अरबन प्रथम आए को में सुवाने के बाद सु का लोप करने के लिए कोई सूत्र है उपधा दीर्घ पहले हो जाएगा किस सूत्र से सर्वनाम स्थान है चा सर्वनाम स्थान कौन है उपदा दीर्घ होने के बाद सु का लोप के सूत्र से नलोप हो जाएगा नोप प्रतिबंध तो क्या बनेगा अरवा संबुद्ध में है अरबन या अरबन उपता दीर्घ नहीं होगा नहीं। क्यों नहीं होगा नहीं। कौन सूत्र उसमें असंबुद्ध कहा ठीक है नालोप नोप प्रतिबंध याद क्यों नहीं, नहीं।, नहीं लग क्या सुत मालूम है हाँ नए वाले क्या देखते हो नीचे ऊपर सुनो पुस्तक क्यों ढूंढते हो और नए वाले जोर से बोलो रूप बोलते सुनो भ्याम भीष में तो जोर से कम से कम बोलो क्या रूप नंगी नि, सम्बुद निषेध करेगा किसका निषेध करेगा बोलो आप बताओ किसका निषेध करेगा मालूम है हाँ पुस्तक क्यों ढूँढते हो बोलते सुनो सुनो किसका निषेध करें बोलो मालूम नहीं कि उसके आपके पीछे क्या बोलो किसका निषेध करा मालूम है नहीं आपको मालूम है नहीं कृष्णानंद को मालूम है नहीं, आपको मालू नहीं।, आपको मालू नहीं। आपको आप हाँ आपको बताओ हाँ न का नहीं न लोप का इतने तो समझ जाएगा क्या चल रहा है ब्रह्मांड में घूमने पर पुस्तक इसकी इधर उधर देखते रहे कैसे होगा अभी चल रहा है अरबन के न का लोप होगा या नहीं होगा संबोधन में न लोप करने के लिए क्या सूत्र है नलप प्रातिपदिका अंत से जो बिल्कुल नहीं पढ़ा सुन सुन करेगी सूत्र इसके याद हो जाएगा कि एकाग्र होकर सुनो तो न लोप किस सूत्र से प्राप्त है क्या सूत्र बोलो बुरी से बोलो हाँ प्रतिपाद नहीं क्या है नहीं हाँ बोलो पीछे ना नहीं नोप हो प्रतिपदिक हाँ ऐसे याद करके बोलो प्रातिपादी नहीं प्रातिपदिकात उसका निषेध कौन करेगा नो तो न हो जाएगा तो कुर रूप बनेगा हे अरे सब रूपन देख करके तो बोल देते किंतु तो कैसे बनेगा प्रथम एक वजन क्या बनेगा में क्या बनेगा और आने पर सूत्र लगेगा सूत्र में कोई पद चले है एक पद है एक पद है? दो पद है? तीन पद है? बोलो। सौ पद का ना कितने पद हम पूछते हैं तीन पद है चार चार से अधिक है किसके पुस्तक में चार पद कहने वाले कोई और है चार पद हाँ कितने पद बोलो चार चार गलत है ये बोलने वाले कितने हैं? चार पद ठीक है नहीं तीन पद ठीक है कौन कहते तो हाथ उठाओ तीन पद ठीक है ना चार पद नहीं है चार पद कहने वाला कोई है तो बोलो उनको पुरस्कार मिल जाएगा बताओ चार पद वाले बोलो हाथ उठाओ चार पद है अच्छा पदच्छेद करके लेकर देखाओ चार पद वाले चार पद ठीक है पदच्छेद करके देखाओ खाली सब लोग कहते को कोई कहा चार समझते ये ठीक होगा तो हाथ उठा दो पदच्छेद कर देखाओ चार पद कैसे ठीक है चार पद ठीक है अवरण लिखा है अवर्ण है या अरवण जिनका ठीक है हाथ उठा किन का पता कैसे चलेगा जिनके कुछ आ, हाँ एक ठीक है और क्या है क्या हाँ वो ठीक है दो और कोई देखो मैं बताता हूँ अरवण त्री असो अन हाँ भी ये ठीक है अब क्या ठीक है अच्छा एक दो कितने हैं एक एक दो चार चार ही ठीक है भाई आपने दिखाया नहीं नहीं हाँ पहला क्या है अरबाना हाँ बिस अरब हाँ दूसरा क्या है त्री त्र नहीं त्री कोई कोई बहुत लोगों ने त्र लिखा त्र आगे सौ त्र सौ है ना एक त्र दूसरा है सौ Aja, री है री को को है कोई यहाँ प्रणव को प्रिणव कहते हैं ब्रजों को कहेंगे ब्रिजवासी और धातु को क्र धातु कहेंगे री को रो को री ऐसे करते हैं ब्रजों है। दीज़ के ब्रिज कहते हैं ना ब्रिज ब्रिज कहाँ से ब्रज है ब्रज के ब्रिज नाम मिले लिखे ब्रिज अब प्रणव को क्या कहते प्रणव प्रणव त्री त्रे क्या है अरवाना त्री असौ अनय नये समास करेंगे न ब्राह्मण अब्राह्मण न मनुष्य अमनुष्य न सुर असुर न सुर है असुर न अस्व तो क्या होगा अनश्व होता है जिसमें नये न नये नहीं हो उसको क्या कहेंगे अनय नये बहुब्री समास जिसमें नये नहीं हो उसको कहेंगे अनय अर्बन त्रि असो अनय अनय नये समास जिसमें नहीं हो जिस नए समास करें तो जैसे न अश्व इति अनस्श न अर्बन अनर्बन अनर्बण एक शब्द बनेगा जिस अनस्व शब्द बनता है अनश्व अनश्व ऐसा अनर्बण एक शब्द है जो अर्बन नहीं हो अनर्बण शब्द में सूत्र नहीं लगेगा अर्बण स्तने सूत्र और अनर्बण शब्द शब्द में लगेगा अनर्बण में नए समास आ गया ये सूत्र क्या कहता है अर्बण शब्द में सूत्र लगेगा किंतु नये अनय जिसमें नए समास नहीं हो अर्बन शब्द है यदि नया समास कर देंगे क्या शब्द बन जाएगा अनर्बन अनर्बन शब्द में ये सूत्र नहीं लगेगा ये क्योंकि सूत्र कहता है अर्बन शब्द में लगेगा जिसमें नए समास नहीं हो अनय दिया अर्बण षष्ठिय अंत है भी षष्ठिय अर्बन है का विशेषण है अर्बन शब्द को क्या करेगा ये त्रि प्रथमांत त्रि अरबन शब्द को त्रि आदेश होगा असौ असौ मतलब सुपर तो। है तो नहीं सुभिन्न प्रत्य हो तो सुपर् हो नहीं होगा सु को छोड़ करके सु में ये सूत्र तो लगेगा ये कहता असौ सु में नहीं लगेगा इसलिए प्रथमा एक वचन रूप बना दिया उसमें ये सूत्र नहीं लगा सूत्र कहता असौ सऊ का, का है तो सुपर रहते असौ का है तो सुपर रहता नहीं सुपर नहीं हो तो अरबन शब्द को त्रि आदेश होगा क्या आदेश होगा त्रि किंतु अनय अरबन शब्द में जितने नया नया आ गया तो सूत्र नहीं लगा अरबन शब्द में नए समास करें तो क्या बनेगा अनरबन क्या शब्द बने बनेगा दो बार पूछते समय सब लोग को बोल हैं ना नए लोग भी क्या बनेगा अनरबन सर्वदय अरबन न अरबन इति अनर्बन अनबन शब्द में शुत लगेगा नहीं लगेगा नहीं लगे नहीं आ गया अर्बन शब्द में शुत् लगेगा हाँ अर्बन शब्द चला रहे हैं शु लगेगा सुपर रहते लगेगा असु कहते सुपर रहते नहीं लगेगा तो ये सूत्र क्या करेगा अर्बन शब्द को त्रि आदेश हो क्या आदेश होगा त्रि त्रि में त और रि दो बन देखो वृत्ति दिया है नया रहित आर्बन इत्या अंग से पढ़ो त्रि इतना नतु सो न तो नया रहित से नये से रहित हो तो नये हो गया तो ये सूत्र नहीं लगेगा जहां नए समास नहीं हो नए समास करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा देखो नहीं बोल तो जोर से बोला दो तीन बार दस बार बोल दिया फिर बहुत पूछते समझो जोर से बोलो नए समाज करें तो क्या शब्द बन जाएगा उसमें ये सब तो लगेगा नया रहित नया रहित शब्द क्या है अरबन है नया रहित शब्द क्या है अरबन अरबन इित देखो अरबन नित्य में दो नकार है पुस्तक में देखो नया रहितस्य अरबन नित्यस्य में दो नकार से आया गमो हर्षवादी अंग्री अंत आदेश क्या आदेश होगा त्रि त्रि ये जो आदेश त्री में रीत संज्ञा इत संज्ञा कहे किस सूत्र से संज्ञा होगी क्या सूत्र की संज्ञा होगी ईद संज्ञा से केवल रहेगा तो यद्यपि री और तवक मिलाएंगे तो अनेकाल है किंतु री होता अनुबंध इसलिए इसको अनु अनेकाल मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे ना नानुबंध कृतम अनेकालम बोलो तो नहीं अन्यल तम क्या बोलो तो त्री को अन्यकाल मानेंगे अनुबंध के कारण अनिकाल नहीं तो एक है अलंत्य सूत्र से अंत नकार को त होगा उसके बाद करेगा अनिकाल से सर्वस्व क्योंकि आने अन्यल नहीं रहा तो अरबन के अंतिम वर्ण क्या है क्या है नकार उसको क्या आदेश होगा तकार त्रिकारी थे न तो सौ तो अरबन के नाव को त कर देना क्या करेंगे अरब अरबन के नाव को त हो गया अभी प्रातोदय क्या बने गया क्या बने गया अरबत क्या बना न हो गया क्या बना बीच में नकार है अरबत है अरबत आगे है? औरबत आगे ये सूत्र अरबत त्रि के री की ईत संज्ञा हुई रि उक प्रत्याहार में आएगा उक प्रत्यार में आएगा री ईत हो तो इसको उगित कहा जाएगा उगित हन सूत्र लग जाएगा उगित चाम सर्वनाम स्थाने चाहता तुम तो। सर्वनाम स्थान पर हो तो क्या होगा नुम होगा नुम के रहेगा नकार मिदस त्याग पर अरबत के अंत्यच कौन है अ तो दो है वह के उत्तर थे अ उसके आ रहेगा ना? प्रकृति क्या बन जाएगी अरबंत क्या बनेगा अरबंत अगर ओ मिला दो अरबंत क्या बनेगा उपदाद्री होगा नहीं सर्वनाम स्थाने चार संबद्ध क्यों नहीं होगा तो नहीं न जो है अंत में नहीं जो अंत में है वो ना नहीं और उपधा में त अंत में है सर्वनाम स्थान चार संबद्ध से उपदाद्रीक प्राप्त तो नहीं तो रूप क्या बनेगा अरवं तव जस में ठीक इसी प्रकार सर्वनाम स्थान है किस सूत्र से ये मालूम नहीं सर्वनाम स्थान जगमन बोलो उत्तर दो सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले क्या सूत्र सुड़ा सुड़नपुंसक्य सु जस और आम आउट आगे हाँ इतने सर्वनाम स्थान है जस पर हे नूम होगा किस सूत्र से हाँ पूरा नया बोलो क्या सूत्र वो गीत दस नए बोले किस मालूम है बोलो बोलो छोड़ दौड़ का नहीं उगी दशा सर्वनाम स्थाने स्थान है चाधा तो हाँ बोलो नए वाले किसको याद है तो याद है किसको नहीं नहीं उगी दशा बोलो सर्वनाम स्थाने स्थान है चौ नहीं अच्छा हाँ सर्वनाम स्थाने है आधा तो नूम हो जाएगा हैं क्या रूप बनेगा चश्मे अरबंत क्या बनेगा द्वितीय होती में, में? हो हो हो हो क्या बनेगा ओ में सस में यह नुम नहीं होगा सर्वस्थान हे सस नुम होगा रूप बनेगा क्या रूप बनेगा अरबत संबोधन में क्या बनेगा हे अरबन हे तृतीया में अरबता भया में तह तो हो जाएगा दो किस दूत्र से झलांस में क्या बनेगा अरबती एक रुपये दो एक। बोलो अरबती आगे ष्ठी बहुचन में क्या होगा नूट नहीं होगा हाँ बोलो रूप अरबा इति के क्या शे पथिन् शे पथिन्कारा पथि नकारा ये तो बनता है महाजन पंथा किंतु महाजनयन गु शे पथि पथिन् शुआने पर शुतिया पथिम भुषा यकारोता सैत् स उपरे पथिन और मथिन और रिभुक्षिन्न रिवुक्ष। पथिन और मथ्य और मथी के आगे रिभु री मथी के आगे री रहेगा तो इकोण यौन हो गया मथिन के ना पथिन के ना लोप हो गया न लोप प्रातिपति के अंतर से समास होने पर मथी के ई के आगे री रहा तो इकोणस यौन हो गया यथी मथ्य रिभुक्ष आम आत पथिन मथिन और रिभुक्षिन्न ये तीनों शब्द को आ आदेश होगा आ आत के तकार उच्चारण के लिए आ है होने से क्या होगा अलंत्य परिभाषा से अंत को होगा ऐसा हम आकार अंत आदेश सऊपर सु, सु आने पर ही सूत्र लगेगा सु आने पर सूत्र लगेगा और कहाँ लगेगा संबोधन संबुद्धि में लगेगा प्रथम आय कौचन संबोधन में लगेगा सुपर में क्या हाँ सु पर ही सूत्र लग गया अभी पथन के न को हो जाएगा आलुंत्य परिभाषा से किसको आ होगा न को आ पथी आ अग्रे सु क्या बना पति आ सु शु। आगे सूत्र देखो इतोत सर्वनाम स्थाने पथ्यादेरी कार्या सर्वनामस्थाने परे सर्वनामस्थाने परे ये सूत्र क्या लगेगा सर्वनामस्थान स्थान पर में हो या असर्वनामस्थान स्थान पर में हो शु में लगेगा सु में लगेगा औस में पथिमा त्रिर्भुक्षा मात औज में लगेगा सु में लगेगा ये सूत्र औजस में लगेगा कौन सूत्र ई तो सर्वनाम स्थान है अवजस में लगेगा असु में है हाँ इत अत इतः अत ईत को आत हो जाएगा ईत में तकर उच्चारण के लिए अत में तकर उच्चारण के लिए ई को हो जाएगा ओ सर्वनाम स्थान पर में हो तो किसके पथ्यादे देखो पुरुष सूत्र पंचासी छियासी जिनको करता है पुरुष सूत्र आ करता है उन्हें उसी शब्द में लगेगा पथ्य न मथे निर्भुख शब्द में ई को अ हो जाएगा सर्वनाम स्थान पर हो तो पथ्य आधे इकार से अकार हो जाएगा सु आने पर सु सर्वनाम स्थान संज्ञा है किस सूत्र से अभी ई को अ हो जाएगा सूत्र किस सूत्र से अ होगा सूत्र देखकर बोलो पुस्तक में सामने बोलो क्या सूत्र अभी ई को अ हो जाएगा पहले न को क्या हुआ था ईक हो गया आ, अभी क्या रूप क्या रूप है पथ अ आ, आ क्या है पथ अ आ पथ अने पर सूत्र हो जाएगा थोन्थ पथि मथोस्थस्यंथादेश सर्वनाम स्थानी पथिन और मथिन शब्द ये दोनों को रिभुक शब्द में था है क्या वहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा पथिन में लगेगा मथिन में लगेगा कौन सूत्र थे थ को अंथा कर देगा थकार के स्थान पर थकार के स्थान पर क्या आदेश होगा थ न थ दो वन स्थानीय क्या है थकार एक वन आदेश क्या है न न थ दो वन तो थ के स्थान पर थ कर देंगे तो अभी क्या बनेगा प आगे आगे अ आ मिल जाए पंथ अगर आ आवृह कर दो क्या बने गया पंथा बने गया था क्या पथिन पहले सूत्र क्या लगा पथिम अथिर भूक्षा आ तो सूत्र से नौ हो गया आ उसके बाद क्या सोता लगा एक को हो गया अ उसके बाद क्या सोच लगा, क्या सुत्र लगा? अभी क्या बना पंथा क्या बना आगे सु तो नहीं सुसुरु खरबर विसर् तो क्या रो बनेगा पंथा हा विसर्ग क्या रू बनेगा पंथा हा इसके संबुद्धि में संबुद्धि में लगेगा पथी मिभिक्षा में आ तो लगेगा है, है? संबुद्धि में लगेगा अच्छा इतो सर्वनाम स्थान लगेगा सर्वनाम स्थान है सम्बुद्धि में अ थोन था लगेगा तो समबुद्धि में क्या बनेगा हे पंथा क्या बनेगा हे पंथा हा पर पथी मथी रिभिक्षा में आत लगेगा हैं क्या नहीं लगे क्या सूत्र बोलो लगे ना नहीं कहाँ औवाने पर नहीं लगेगा अच्छा ई तो सर्वन स्थान लगेगा ई को अ कर दें तो क्या बनेगा क्या बनेगा पंथा है नहीं ठीक है पुराने भाई भी गलत बोलते हैं पथिन के इकार को अ करेंगे तो क्या बनेगा पथन बनेगा न नहीं है, है। पथन क्या बोलते हो पंथा कोई कहते पथिन शब्द है इतोत्सद से ई को अ गया आगे क्या बनेगा नहीं आता है क्या बनेगा पथन क्या बनेगा पथी माम सूत्र लगा क्या ये तो सर्वनाम स्थान लगा तो क्या रू बना पथन क्या के सोहे थ लगेगा थोन्ता लगे अवे अवे थोन लगेगा क्या बना था अभी पथन थोन कर दो तो क्या बनेगा पंथन सर्वनाम स्थान है चार संबदात्री का होगा किस किसूत्र से शर्वणस्थान है क्या कौन है नान तो है शब्द न क्या है, तो है, है, है।, है उपताधिको क्या बनेगा तो पंथान अगर अग्रऊ क्या तो बनेगा नऊ संबोधन में है तो पंथान जस तो तो तो थो में पंथान बन जाएगा इतोत लग जाएगा शर्वण स्थान और लगेगा द्वितीय क्वेश्चन में इतो सर्वनाम स्थान लगेगा थोन था लगेगा प्रातिपद क्या बन जाएगा चार सौ उपाद्रिक होगा अमिरा दो पंथानम क्या बनेगा अमे पंथान सर सर्वानुष्ठ है इतो सर्वान स्थान लगेगा थोन थ लगेगा सर्वानुस्थान चार सौ उपाद्रिक होगा क्या पद क्या प्रातिपदी के क्या है तो पति अब यहाँ तो क्या रू बना पंथा हे हिरे हाँ, बोलो पंथा इति हे सस आने के बाद है क्या भस्य टेर भस्य टेर लोप पथ्यादि लो शब्द के की प्राप्ति क्या है पथिन क्या प्रत्यय पर सूत्र हाँ। से होगा सर्वता लगे थो लगे उपथा दीर्घ किस सूत्र से होगा नहीं होगा तो क्या प्रकृति क्या है पथिन अगर क्या है अच्छा इसमें टी कौन है पथिन में ये नहीं किस उत्तर से टी संज्ञा ये नहीं पथ से टेर लोप टी का लोप कर दो टी चला गया तो क्या बचेगा क्या बनेगा पथ क्या बचा आगे प्रत्यय क्या है सरकार को विसर्व कर दो क्या बन जाएगा पथ ऋ ऋ ऋ ऋ ऋ हो जाएगा क्या बनेगा पथह या आगे भस गया जहाँ जहाँ है भत्स टेर लो पर लग जाएगा टांगेगा के भस् टेर लो पर लगेगा और आगे भी कर देना पथा गे में क्या बनेगा पथेगा उसमें आमे सर लेना नहीं कुछ नहीं सप्तमी <this> क्वेश्चन में पति हैं पति उसमें बहुचने पथ नहीं है सर्वनाम स्थान चार सौ से उपाय होगा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान सूत्र लगेगा हैं भ्यामी सूख में पद संज्ञा है न लप हो जाएगा भ्याम में क्या बनेगा पथी भ्याम भीष में अरे बोला भी पंथा में कितने सूत्र लगे पथिन चौधरी में च्चार्था. क्या सूत्र पहला बोला सौ जोर से कितने स्थान में लगा सो में और दूसरा सूत्र क्या है तृतीय सूत्र ये दोनों कहां लगे और क्या सूत्र ये सूत्र कहां लगा है हाँ जहाँ बहुत संज्ञा है संज्ञा की सूत्र श्रोती यचि भ से लेकर के आगे शब्द है पंचन शब्द क्या शब्द है पंचन शब्द नित्य बहुवचन होगा एक वचन दिवचन होगा नहीं स्नानता शट स्नानता में स और न दो है स न गुणत्व हो गया रसाभ नो न स्नानता स्न शना अंत में जिनका और स्नानता उनकी सठ संज्ञा होती है शत्रु संज्ञा करता है क्या संज्ञा करेगा शांता नानता च संख्या सठ संज्ञा से आद पंचम शब्द सत शांत या नठ संज्ञा हो जाएगी पंचम शब्द नित्यं बहुचना पंचन पंचने के आगे सु औ आएगा जस आएगा पंचम के आगे जस आएगा जस आने पर इसकी सट संख्या के सूत्र से सठ संख्या हैं क्या कहते हैं क्या कहते हो क्या कहते हो यहाँ क्या जो चल रहा है बात हो तो दूसरे क्या देखो <सुत्तु> तो ये सूत्र क्या करता है स्नानता सट सट संख्या करेगा Yes, पंचन ये पंचम शब्द की सर्ट संज्ञा होगी क्या शब्द है पंचन, पंचन को शर्ट कहेंगे पंचम शब्द शर्ट संज्ञा का नहीं स्थली शब्द नदी संज्ञा है ना नहीं नदी संज्ञा है अ ए ओ के गुण संज्ञा है व्याकरण में गुण का क्या अर्थ है अ ए ओ अ को गुण कहा जाएगा तो ये नानत संख्या को शर्ट कहेंगे नानत संख्या है पंचन वो शर्ट नहीं है नान तो जो पंचन शब्द संख्या है उसकी क्या संख्या हुई शर्ट संज्ञा हुई शर्ट संज्ञा है दत्ती चले गए यहाँ है दत सट संज्ञा होने पर कोई कार्य है क्या सूत्र किसके पुस्तक में आया क्या सूत्र हाँ मालूम नहीं क्या सूत्रो सर्भ्यो लुक आया पहले हाँ क्या सूत्रो बोलो हाँ सर्ट संज्ञा पर लुक किसका होता है जस जस सश दुन का लुक हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा पंचन न का आलोप कर दो तो न लोप प्रातिपद क्या रो बनेगा पंच जस में पंच सस में भी पंच भीष में नकार का आलोप कर दो तो न लोप प्रातिपद पद संज्ञा है किस सूत्र से भसभ्यस में भी और होने पंचभिया पंचभ्य बनेगा पंचन के आगे आएगा आम क्या बनेगा पंचन आगे आम पंचन के आम होने पर नोट करना है नोट करने के क्या सूत्र है रस्णद्याप नोट लगेगा शर्ट चतुर्भ्यस्य वो तो चतुर्थ शब्द में लगता है और शठ शब्द में लगे पंचन शब्द लगेगा पंचन शब्द की सठ संज्ञा है क्या शब्द है पंचन क्या संज्ञा नाम हो गया षठ चतुर्भ्य सूत्र से क्या होगा नोट हो जाएगा किसको नोट होगा आम को पंचन अगर नाम हो गया नाम होने पर यह सूत्र है नौपधाया न से उपधाया दीर्घो नामी नौपधा में दो पद है नौंत उपधाए षष्टी अंत लुप्त तो सट्यंतर न उपधा या नकार से नाम तो से उपधा दिखो नाम तो उपधा को दीर्घ कर पंचा बन गया क्या है ना न का लुप होगा नहीं, नहीं। होगा पंचन के न है या नहीं न है न रहेगा आम को नोट हो गया है नोट होने के बाद पंचन का न रहेगा स्वादिष्स ताने सूत्र से पद संज्ञा और न लोप प्रातिवेदिक क्या रहेगा पंचान क्या बनेगा पंचान पंचन अगर पंचा आम आम को नूट की सूत्र से हुआ पंच के अकार को दीर्घ की सूत्र से हुआ नामी नौ पथाया नौ के लोप की सूत्र से यदि न लोप प्रातिपेदिकंत से लोप कर देंगे तो नामी सूत्र से क्या सूत्र नामी च उपा दीर्घ होना चाहिए हो जाएगा न लोप प्रातपदिक सिद्ध हो जाएगा इसे नौ उपाध्याय सूत्र से उपधा दीर्घ पंचान सत्य बहुचना पर क्या प्रत्यय है पूछते हैं क्या प्रत्यय सु प्रकृति क्या है न क्या लोप किस सूत्र से होगा पद संख्या किस सूत्र से क्या रूप बनेगा हाँ बोलो सो रूप पंच इसमें किस रूप पांच में पंचन के नौकार का श्रवण होता है बोलो रूप बोलो पंचान पंचाना में नकार नौकार होता है नहीं, नहीं होता है पंचन के नकार का श्रवण कहीं नहीं होता है ओम नेता बसा